सत्र तो माया तम रूपत्व को अनुभव पूरा श्लोक है माया माया है तम रूप उसमें प्रमाणे अनुभूति श्रुति कहती अनुभूति प्रमाण तो अनुभूति है को असोभ अनुभव वो अनुभव क्या है कौन सा है माया तम रूप होने के लिए ऐसा आकांक्षा होने पर तदेटा तो जड़म महात्म कम श्रुति रेवात्र अनुभव स्पष्ट यह श्रुति कहती अनुभव है तो जड़म महात्मकम ये जड़ है महात्मक इसे श्रुति ही यहाँ अनुभव इस विषय में माया तम रूपये इसमें अनुभव को स्पष्ट करती है श्रुति स्वयं कहती है जड़म मोहात्मकम तेमक दानं दानं जडं तस्य ुभव आबालगोपम स्पष्टवा दानंप्यंत सावीठ जडं महात्मक तब आगे क्या है हाँ, भूदात से हेतुमत जो नीच कर भावी बनेगा भावयती जडम महात्मकम महात्मक तच्च, तच्च जड़म महात्मकम जो तम रूप माया है वो जड़ है महात्मक है इसे श्रुति अनुभव कराती है आबालम गोपस्पष्टवाद ये बाल से लेकर के गो से लेकर के बाल और गोपम बाल एक छोटा बच्चा है गोप गो करने वाले बुद्धि कम है वहां से लेकर के आबाल गोपम बाल गोप से लेकर के सबको स्पष्ट है स्पष्टवार तस्य अन्यम साम तमरूप अनंत सा मतलब श्रुति कहती है तमूप अन अनंत श्रुति कहती है आबालगोपष्टवाद तन अब्रवीति त्या क्या क्या शुति। ने कहा चाथती जड़मती अनतुत्या सर्वासी अनत श्रुत से सर्वाभव कहते आबालगोप स्पष्टवाद जड मोह प्रकृत कार्यमीति जड़ और मोह प्रकृति के कार्य इति आबालगोपालादीना सर्वेशाभव तथा बालगोपाला सौ का तो। स्पष्ट जड शब्द से जड़ शब्द का अर्थ कहते हैं। जड़ शब्द का अर्थ क्या है अचिदात्मघादीना यूप जडं यत्र युठी भवद बुद्धि समोहा समूह लौकिका अचिरात्म घटाधि नाम जो चिरात्म नहीं चिद रूप नहीं ऐसे घटादियों का जो चेतन नहीं घटादे उनका जो स्वरूप है यद स्वरूपम जड़म वही जड़ है घटारे का जो स्वरूप है जड़ है सामान्य प्रसिद्ध है जो चिदात्मा नहीं चेतन नहीं है यत्र कुंठी भवेदुद्धि सम्भ इतलौकिका अब मोह शब्द का अर्थ कहते यत्र कुंठी भवेदि युद्धि कुंठी भवेत बुद्धि कुंठित हो जाती विचार करने पर अब निश्चय नहीं कर पाते हैं वही मोह है मोह हो गया विचार नहीं कर पाते बुद्धि कुंठी भव कुंठित तो हो जाए आगे निश्चय नहीं कर पाए वही मोह है लोक में प्रसिद्ध है मोहसब्दार शब्दार्थमार यत्र कुंठी भवेत बुद्धि बुद्धि कुंठी भवेत कुंठित हो जाए उसको मोह कहते हैं और उक्त प्रकारण सर्वा लक्षणम अनंत्यम सिद्ध मह सर्वादत्व यही अनंत्यम सव अनुभव सिद्ध इस प्रकार है जड़ महात्मक ये निश्चित होता है कहते हैं इत्थं इत्थं इत्थं सर्वे सर्वे इ्थ लौकिदृष्ट्यौरप्युभूय युक्तिदृष्टिया इतना प्रकार लौकिकृष्ट एतरपे अवके अभव का विषय एतत् जड़ कहे तमूपड़ महात्मक दृष्टि से का का विषय जड़ है हे महात्मक का अनुभव का विषय युक्त दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम युक्ति से जो विचार करेंगे तो ये माया को क्या कहते हैं अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य निर्वाच्य निर्वक्तुम सक्यम योग्यम निर्वाचन न निर्वक्तु शक्य थे अनिर्वाच्यम उसका निर्वाचन नहीं कर सकते निर्वाचन नहीं कर सकते का अर्थ उसको नहीं कह सकते किसी शब्द के द्वारा ऐसा नहीं माया शब्द से कहते अज्ञान शब्द से प्रकृति शब्द से तम शब्द से जड़ शब्द से तो कहते तो निर्भक्त न सकते का था सत्य न निर्भक्त हो न सके थे असत्य न निर्भक्त न सके थे सद सत उभय रूपे निर्वक्तु निर्भक्तु न सके थे उसको सत नहीं कह सकते सत शब्द से उसको नहीं कह सकते माया को सत नहीं कह सकते सत होता तो उसका बाध नहीं होता अज्ञान आत्मा सदरूप उसका बाध नहीं होता है और उसको असत्य नहीं कह सकते असत की प्रतीत नहीं होती वंद्र ससा प्रत्यक्ष नहीं होता है असद असत दोनों कोई हो नहीं सकता है असंभव है तो सत्य न असत्य सदसत उभय रूप न सक्य थे नहीं कहा जा सकता है इसका नाम अनिर्वाच्यम युक्ति से विचार करेंगे वो तो माया अनिर्वाच्य है अभी आगे कहेंगे न असद आशीति श्रुते श्रुति कहती है न असद आशित जो माया के लिए कहते असद न आसित असत नहीं है माया असद नहीं है और आशित असद न असद आशित असद से विलक्षण है और सत हो तो उसका बाधा नहीं होना चाहिए आत्मज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है सत्य की निवृत्ति किसी प्रकार नहीं होगी जो कार्य तिष्ट तब सब उसका नाश निवृत्ति कभी नहीं व्यविचार नहीं हो तो सत्य होगा इसका तो माया का नाश हो जाता है ज्ञान से इसलिए सत तो नहीं है और सत्य नहीं तो असत हो श्रुति कहते न असद आशित असत्य भी नहीं इसलिए है, अस्य लौकिया एक अनुभूय सबका अनुभव का विषय क्या है मोह ये है माया तमोपत्व मोह मे जाड्यमोहक्षण सबके अनुभव का विषय नया सर्वाभव सिद्धते घटाधिपत ज्ञान सैदे यदि सर्वानुभव सिद्ध इसे माया है घटक का ज्ञान होने पर घट नष्ट हो जाता है नहीं, नहीं।, नहीं। हुई माया की भी निवृत्ति नहीं होगी घटक आदि हो तो ज्ञान है अनिवर्तित रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है रज्जु सर्प की होती है और रज्जु की निवृत्ति होती है नहीं होती इसी प्रकार माया की निवृत्ति नहीं हो इत आशंक्या युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य है अनिर्वाच्य होने से ज्ञान से निवृत्ति हो सकती है तू शब्द शंका व्यावृत्त्यर्थ है व्यावृत्ति के लिए युक्ति दृष्टियां तो अनिर्वाच्य अर्थात वास्तव नहीं है सर्वानुभव सिद्ध मतलब यदि वास्तव हो जाए तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी अनिर्वाचन कहा था सत्यन असत्यन व निर्वक्तुम असत्यम सत्येन निर्वक्तुम असक्यम सदरूप से निर्वाचन नहीं कर सकते असत्य में का तो असद से भी निर्वो नहीं कर सकते और उभय रूप तो संभव ही नहीं क्योंकि सदश असत उभय कोई है नहीं दृष्टान्त नहीं इसलिए सत्यन असत्यन उभयूपे निर्वोत्तम किम अनिवाक्यम इसमें क्या प्रमाण है श्रुति प्रमाण है न सदासीुते कहती असत न आसत नहीं है ना जो नाशदासीुति कहा उसी श्रुति का अर्थ अभिप्राय आगे कहते हैं अश्रुतेर अभिप्राय सीति श्रुति इसका अर्थ कहते हैं ना ना न सदासीभा तदासीच बाधना विद्या दृष्ट्या श्रुतु तस्वृत्ति न असदासित वो सदरूप नहीं था असद रूप नहीं विभा भान होता है असद का भान होता है असद बंध्या पुत्र देखा है किसी ने सश न असदासित विभा जो विभात होता है वो असत नहीं हो सता है विशेषण न भात अप्रत्यक्ष होता है माया का अज्ञान का अपने स्वयं न किंचित अभी विषम अज्ञान का प्रत्यक्ष होने से ही आगे स्मरण करता है सरस्वती कारण सबका अज्ञान था विभा तत्वाद और उसका कार्य भी दिखता है अज्ञान का कार्य सारा प्रपंच अज्ञान का कार्य दिखता है विभा तत्वाद न असदाशित तो असद नहीं तो सत हो न सदाशित नच्च न आसित सद भी नहीं था क्यों नहीं बाधनाथ बाध सत का बाधा नहीं होगा त्रिकला बाध्यत्म सत्य तुम सत्यम काले में बाधा नहीं हो इसका तो बाध हो जाता है इसलिए भी नहीं विद्या है विद्या दृष्टिया जब ज्ञान हो जाता है उसी दृष्टि से श्रुति में कहा उसको तुच्छ है ज्ञान होने पर नष्ट हो गया राज्य में सर्प पहले दिखता है भ्रम काल में सर्प यह नहीं आपको भ्रम हो गया तो सर्प आगे रह जाएगा सर्प नहीं है नहीं वो अनिर्वचन सर्प कहते वास्तव सर्प नहीं है ब्रह्म नष्ट होने के बाद सर्प कहाँ जाता है दिखाई किसने आगे कहेंगे सर्प क्या है ज्ञान निवृत्त हो गया तो सर्प नहीं था और तुच्छ है सर्प था ही नहीं ज्ञान होने के बाद जब ज्ञान नहीं तो माया का कार्य पूरा दिखता है अब ज्ञान हो गया तो विद्याधि सुतम तुच्छ उसको तुच्छ कहा जैसे सस्वी शराधि ज्ञान होने के बाद उसका कुछ भी नहीं रहेगा नष्ट हो गया विद्या दृष्टिया में कहा गया तुच्छन क्यों तुच्छ कहा तस्वीर नित्य अनिवृत्ति तो हो नित्य अनिवृत्ति रूप वास्तव है।, है क्या रज में सर्प वास्तव है किस समय कभी वास्तव नहीं हो तो न सर्प का अभाव हमेशा ही है आपको भ्रांति हो द, दौड़ कर भागो हाथ कर टूटे तो रज में सर्प है क्या तो तो है ही नहीं तीनों काल में नहीं है इसे जो बाद होता है क्या कहते नायम सर्प कोई कहता है इधानी अयम सर्प न ऐसा कोई कहता ये अभी सर्प नहीं अर्थात तो पहले सर्प था ऐसा कोई कहता आगे देखते हैं कि नायम सर्प अर्थात दिनों काल में ये सर्प हो नहीं सकता पहले नहीं था अभी भी नहीं आगे भी नहीं हो सकती ये रजू कभी पहले भविष्य में सर्प बन जाएगी सुखते में रजत का ज्ञान होता है फिर बाद हो गया क्या कहते नैनम रजतन ये रजत है ही नहीं त्रैकालिका निषेध होता है इसलिए तुच्छ विद्या स्वतम तुच्छन क्योंकि नित्य निवृत्ति वास्तव है नहीं न न अगे होने से असद नहीं और सत क्यों नहीं क्या बाधनाथ कैसे बाध होता है नेह नानास्त ना किंचन श्रुतिया निषेधात यही न नानास्ति किंचन यह ब्राह्मणी नाना किंचन नास्ति सबका निषेध करती श्रुति प्रमाण से बाध हो जाएगा नेह नानास्त किन यह ब्रह्मणि ही नाना किंचन नास्ती इस श्रुति से सबका निषेद हो जाता है आत्मा से भिन्न ब्रह्म में सब का निषेध हो गया तो माया नाम को कोई पदार्थ रहेगा रहे उसका भी निषेध हो गया इसे सदरूप भी नहीं है यदि सदरूप होता निषेद नहीं होना चाहिए सदर्श रूप तंतु विरुद्धत्वाद अयुक्तम श्रुतिया उपेक्षितम कोई कहे माया सद रूप रसद रूप सत हो रसत कोई वस्तु बता जो हो असद हो सद हो तो असद नहीं होगा असद हो तो सदन होगा दोनों कैसे होगा ये विरुद्ध होने से अयुक्तम हो नहीं सकता इसे श्रुत्या उपेक्षित श्रुति में उसको नहीं कहा कि सदस्य नहीं सदस्य का निषेध करना ये निषेध नहीं क्या श्रुति में क्योंकि सदस्य उभय रूप हो नहीं सकता कोई है ही नहीं इसे उपेक्षितम श्रुति के द्वारा एवं युक्ति दृष्टिया अनिर्वचनीयतम प्रदर्शियत ये युक्ति दृश्य से निर्वचने हो गया इस शतनी असतनी वा तुच्छतापने उपनिषद माया इसकाज महात्मक स्वेच्छे का श्रुतिर्दव दर्शयति विद्वान का मै तुत्व माया तुपे श्रुति दिखाती कहति विद्या ज्ञान होने पर तुच्छ इस सूत्र में कहा गया तुच्छ क्यों है तुच्छ तो हेतु महा हेतु कहते तस्य नित्य निवृत्त है नित्य निवृत्त रूप है ही नहीं भान काल में भी स्वप्न में जब देखे तो हा... कमरा में हाथी है नहीं नहीं। भान काल में भी रजु सर्पण नहीं है तस्य त्य निवृत्तित है उपवादित अर्थम उपसंहरती जो अर्थ का उपवादन किया गया प्रतिपादन किया गया इसे अर्थ का उपसंहार करते हैं तुच्छा निर्वचनी चुच्छा निर्वचनी चेतवी या मायात्रिबोध मायात्रि सौत यौक्तिच्छा अर्वचना वास्तवी च अशो त्रिधा अशो तीन प्रकार है एक तुच्छा अनिर्वचनीय और वास्तविक त्रिधा में क्या प्रत्यय है धा प्रत्यय है अभी सूत्र बोलो सूत्र धा प्रत्यय धा प्रत्यय मालूम है सूत्र सूत्र संख्या ऐसे कल्पना करने ही बोलना मालूम नहीं तो संख्या क्या सूत्र संख्याया विधार्थेधा पुस्तक में नहीं लिखना नोटबुक नोटबुंग संख्या या विधार्थिधा संख्या से धा प्रत्यु होता है लघु कम सूत्र है त्रिधा त्रिविधा इत्य तीन प्रकार है पुच्छा अनिर्वचन या वास्तविक कितने प्रकार बात कौन तीन प्रकार है माया माया माया त्रिविर बोधी माया को ऐसे समझनी चाहिए तीन बोध के द्वारा तीन प्रकार ज्ञान तीन प्रकार ज्ञान कैसे एक सौत बोध हो एक यौक्तिक बोध हो एक लौकिक बोध हो सौतबोध से क्या है माया कुछ और यौक्क बोध से अनिर्वसन और लौकिक बोध से वास्तविक लोग उसको वास्तव मानते है कार्य ये दिखता है तो कारण है माया सत्य मानते है तो तीन प्रकार माया को समझना तीन प्रकार ज्ञान से तीन प्रकार मानी जाती है ज्ञान हो होने पर कहेंगे तुच्छ है युक्ति से अनिर्वचनीय और युक्ति के बिना सामान्य सौ सा लोग सौ तो बोध है न तुच्छा तुच्छा कहा था काल त्रेपी असती तीनों काल में नहीं है ज्ञान होने के बाद राज्य में सर्प का बाध हो गया उसके बाद कहता सर्प था, था। तीनों काल में सर्प का अभाव है ये तुच्छा हो गया युक्ति का बोध युक्ति का बोध जब तो कार्य दिखता है उसको असत कैसे कहेंगे और बाध होता है तो सत्य कैसे कहेंगे तो अनिर्वचनिया युक्ति का बोध है ना युक्ति जन्य ज्ञान से उसको कहेंगे अनिर्वचनिया और सामान्य लोग से तो वास्तविक मानते वास्तव रज में सर्प को डर सा कर भानते वास्तव मान करके माया ये तीन प्रकार है माया तो। ये बोधी असत्मती अगत सत्व असत्व दर्शयति मैं जगत को सत्व असत्व सृष्टि काल में सत्व प्रलय काल में असत्व मैं दिखाती है श्रुति का मै का कार्य कहते हैं अ सगत दर्शय प्रसारणाचकोचा यथा चिंत्रपटस्था जगत सत्व असत असो दर्शयति असो माया अस्य अगत सत्व असत्व चर्शयति जगत असत्व दोनों दिखाती है माया कैसे सत् असत प्रसारण संकुचा प्रसारणा जगत सत्वा यथा चित्रपट यथा चित्रपट पट में चित्र बनाया खोल दिया चित्र दिखेगा प्रसारणाच चित्र दिखेगा और कर दिया चित्र, a, दिया चित्र कर दिया चित्र नहीं है। दिया तो दिखता है जैसे फैला दिया चित्र दिखा संकोच कर दिया चित्र नहीं दिखता है ठीक इसी प्रकार ये माया प्रसारण कर दिया जगत दिखने लगा और संकोच हो गया प्रलय काल में असत्य दिखता है यथा चित्रपटस तथा अस्य जगतर प्रसारणाच सत्व संकोचाच असत्व असो जगतो दर्शी माया दिखाती है एक जगत सप्ता सत्तो प्रदर्शक दृष्टान्त माह एक ही माया माया जगत के सत्व भी दिखाती है असत्य भी दिखाती है एक ही कैसे दोनों दिखाएगी दिखाएगा दृष्टान्त माह जैसे पट प्रसारणार्थ सत्व चित्र इस प्रकार माया जगत की सत्ता और असता दोनों दिखाती है ओ। कोचार यहाँ यथा ओ पूर्णमय पूर्णमी पूर्णा चूर्ण गजसे पूर्णश्रिया पूर्णमाताय पूर्ण देवाय <laughs>